जैन बोध कथा पर सदगुरु ओशो का प्रवचन ट्रैक तेरह अहंकार की उल्छी पूछ भाग एक प्यारे ओषो एक दिन गोसो ने अपने शिष्यों से कहा एक भैंस उस आंगन से बाहर निकल गई है जिसमें की वह कैद थी उसने आंगन की दीवार तोड़ डाली है उसका पूरा शरीर ही दीवार से बाहर निकल गया सींग सिर पैर धड़ सब लेकिन पूछ बाहर नहीं निकल पा रही है और पूछ कहीं उलझी हुई भी नहीं है और पूछ को किसी ने पकड़ भी नहीं रखा है मैं पूछता हूँ फिर भी पूछ बाहर क्यों नहीं निकल पा रही है शिष्य सोचने लगे और गोसो हंसने लगा फिर उसने कहा जिसने सोचा उसकी पूछ भी उलझी शिष्य और भी विचार में खो गए फिर गोसो ने कहा जिसकी समझ में न आए वह पीछे लौटकर अपनी पूछ देखी प्यारे ओसो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 चीन के सम्राट ने कहा मैं बहुत आसान हूं बोधि धर्म ने कहा कल सुबह आ जाओ और ध्यान रहे अपनी अशांति को साथ ले आओ क्योंकि तुम अगर उसे घर भूला तो मैं तुम्हारा इलाज भी कैसे करूंगा सम्राट लौटा तो जरूर लेकिन सोचता लौटा कि सुबह जाए या नहीं क्योंकि यह आदमी थोड़ा पागल मालूम पड़ता अशांति कोई चीज तो नहीं है कि तुम घर रखाओगे अशांति कोई चीज तो नहीं है लाने ले जाने का सवाल क्या है रात बहुत सोचा जाऊं ना जाऊं लेकिन ये आदमी आकर्षित भी लगा इसकी आंखों में कोई बल भी था इसके होने के ढंग में कोई गहराई भी थी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 सम्राट के चेहरे पर पड़ रही है वो शांत बैठा है जैसे पत्थर की मूर्ति हो बुद्ध की मूर्ति आखिर बोधिधर्म ने उसे हिलाया और कहा कि बहुत हो गए अब मुझे दूसरे काम भी करने आंख खोलो अगर पकड़ लिया हो तो बोलो अनंथ कल सुबह फिर आ सम्राट ने आंख खोली झुक के चरण छुए और कहा धन्य आपने मुझे शांत कर दिया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 और उससे छूटते भी नहीं बनता प्रकट कुछ होता तो छूटने का उपाय कर लेते अब प्रगट है इतना सूक्ष्म ना के बराबर है शून्य जैसा है ग्रह की जो दीवालें दिखाई पड़ती हो वो कितनी ही ऊंचे हो सीढ़ी खोजी जा सकती है ग्रह की जो दीवालें दिखाई पड़ती हैं कितनी ही मजबूत चट्टानों की बनी हो तोड़ी जा सकती है लेकिन तुम उस कारक ग्रह में बंद हो जो दिखाई नहीं पड़ता सीढ़ी तुम लगाओगे कहां दीवाने अदृश्य हैं तुम तोड़ोगे कैसे और कारक ग्रह तुम्हारा ऐसा है कि तुम उसे बाहर नहीं तुम्हारे भीतर और कारक ग्रह ऐसा है कि तुम उसमें बंद नहीं हो तुम उसे अपने साथ ढोते हो तुम उसे अपने साथ ही लेके चलते हो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 पूछ विशिष्टता है विशिष्टता में हर एक बंद है और जिस दिन तुम साधारण हो जाओगे उस दिन तुम मुक्त हो उस दिन पूछ बनना रह जाएगी और हर आदमी सोचता है कि मैं विशिष्ट हूं कुछ खास हूं तुम ऐसा आदमी ना खोज सकोगे जो अपने को खास न समझता हो और अगर ऐसा आदमी मिल जाए तो उसके चरण मत छोड़ोगे क्योंकि वह आदमी भगवान है यह ख्याल कि मैं असाधारण हूं बड़ा साधारण है सभी को है तुमको ही नहीं वृक्षों को कीड़ों मकोड़ों को सभी को है कि मैं असाधारण छोटा सा पतंगा और मक्खी भी इसी ख्याल से भरी पुरानी लुक्मान की एक कथा है लुक्मान पुराने ज्ञानियों में एक हुआ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 उन्हें पता भी नहीं कि वो क्या कह रहे हैं कहावत है कि लुकमान को क्या समझाना और लुकमान से ज्यादा कोई समझदार भी नहीं लुकमान से किसी ने पूछा कि तुझे तो इतनी समझदारी कैसे मिली लोकमान ने कहा जब मैं नासमझ हो गया लुकमान से किसी ने पूछा तू इतना समादृत क्यों है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 पुल पर से गुजरता था बड़ी पहाड़ी नदी थी भयंकर गड्ढा था मक्खी ने कहा कि देख दोहें कहीं पुल टूट ना जाए अगर ऐसा कुछ डर लगे तो मुझे बता देना मेरे पास पंख हैं मैं उड़ जाऊंगी हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिंदनाहत पड़ी पर उसने कुछ ध्यान न दिया फिर मक्खी के विदा होने का वक्त आ गया उसने कहा यात्रा बड़ी सुखद हुई तीर्थ यात्रा थी साथी संगी रहे मित्रता बनी अब मैं जाती हूं कोई काम हो तो मुझे कहना तब मक्खी की आवाज थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ी उसने कहा तू कौन है कुछ पता नहीं कब तू आई कब तू मेरे शरीर पर बैठी कब तू उड़ गई इसका कोई हिसाब नहीं है लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी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 वहां बैठ के हिमालय की शिला पर भी वो सोचता है तुम्हारे बाबू कब आओगे कब दर्शन करोगे कब चरणों में भूत चढ़ाओगे वहां दूर हिमालय पर बैठ के भी राह देखता है कि कोई आए कोई कहे कि आप जैसा एकां आप जैसा एकांत में वास करने वाला कोई दूसरा नहीं देखा संसार को खबर मिले कि मैं हिमालय आ गया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 रूस ने बुद्धिवादी को ऊपर बिठा दिया है प्रोफेसर एकेडेमिशियन लेखक कवि इतने आद्र थे फिर से ब्राह्मणों का पुराना योग रूस में लौट आया रूस में क्रांति न हो सकेगी तब तक जब तक ब्राह्मण पदच्युत न हो जैसे ही ब्राह्मण पदच्युत हुआ उपद्रव शुरू कर देता है क्योंकि तो उसकी पूछ होनी ही चाहिए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 धर्म कोई विचार की कला नहीं है धर्म तो निर्विचार की अनुभूति है जिस क्षण निर्विचार होता महल खो जाता है तुम होते हो लेकिन अहंकार नहीं होता खुले आकाश के नीचे खड़े हो जाते सब काराग्रह खो गए और अचानक पीछे लौट के तुम देखोगे तो वहां पूछ नहीं है क्योंकि जो निर्विचार की अवस्था में वह वृक्ष जैसा हो गया पक्षी जैसा हो गया पानी के झरने जैसा हो गया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 उसके साथ बेचे जा रहे थे उसमें एक सबसे सुंदर गुलाम था लुकमान बहुत कुरूप था खरीदने वाले की नजर पहले तो उस पर गई जो सुंदर था स्वस्थ था उसने पूछा कि तुम क्या कर सकते हो उस आदमी ने कहा एनीथिंग